सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा रेडियो के श्रोताओं को कृति का नमस्कार कहानियों का कारवां इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रेमचंद की कहानी आहुति आनंद ने कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की इम्तिहान करीब है और आज आप वॉलंटियर बन बैठे कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे मेरा तो ख्याल है की वजीफा भी बंद हो जाएगा सामने दूसरे बेंच पर रूपमनी बैठी अखबार पढ़ रही थी उसकी बेशक अखबार की तरफ थी पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे यह तो बुरा हुआ। तुमने समझाया नहीं? आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है तुमने मुझे भी नहीं बताया शायद मैं उसे रोक सकती आनंद ने कुछ चढ़कर कहा तो अभी क्या हुआ अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस में ही हो जाकर रोक लो आनंद और दोनों ही यूनिवर्सिटी के के विद्यार्थी थे। आनंद हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी और सरस्वती भी। पर फूटी तकदीर लेकर आया था प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था बस यही उसकी जीविका थी रूपमणि भी साल भर पहले ही उनके समकक्ष थी पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी-कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता आता था था। उसका हृदय लेने के लिए, पर आता था। ही, जी पढ़ने में न लगता या घबराता तो उसके पास आ बैठता शायद उससे अपनी विपत्ति कथा कहकर उसका चित्त कुछ शांत हो जाता था आनंद के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक भी शब्द न था विशम्भर में उससे बहस करने का सामर्थ्य न था सूरज के सामने दीपक की हस्ती ही क्या आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपणी के पास आया था महीनों विशम्बर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा संभव है छात्र जीवन का ही अंत हो जाए आग में कूदने से क्या फायदा यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा करा देता है दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा भी करा ही लेता है विशम्भर को भी आनंद ने यही सलाह दी इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया पर उसके मन को जीत नहीं पाया आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशम्बर ने स्वराज्य भवन की राह ली आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर विशम्बर का पत्र मिला लिखा था प्रिय आनंद मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए हितकर नहीं है पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींच लिए जा रही है मैं जाना नहीं चाहता पर जाता हूँ उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके थे तो मेरे लिए भी कोई दूसरा मार्ग नहीं है मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता यह इज्जत का सवाल है और इज्जत किसी तरह का नहीं कर सकती तुम्हारा खत पढ़कर आनंद की जी में आया कि विशंभर को समझाकर लौटा लाए पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा भी आया और उसी तैश में वह रूपमणी के पास पहुंचा अगर रूपमणी उसकी खुशामद करके कहती जाकर उसे लौटा लाओ तो शायद वह चला जाता पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती उसके लिए असह्य था उसके जवाब में रोष था रुखाई थी और शायद कुछ हंसक भी था रूपनी ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोली अच्छी बात है मैं जाती हूँ एक क्षण के बाद उसने डरते डरते पूछा तुम क्यों नहीं चलते फिर वही गलती अगर रूपनी उसकी खुशामद करके कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चला जाता पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि खत छोड़ गया था जब वह आत्मा और कर्तव्य जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो मेरा उस पर कोई असर नहीं होगा उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग्य था उसने एक क्षण तक रूपमणि को उसकी तरफ देखने नहीं दिया उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को लेकर पढ़ा, आँखों में उस सर की लाली आ गई उसने मेज पर पत्र रखकर कहा नहीं अब मेरा जाना भी व्यर्थ है आनंद ने अपनी विजय पर फूल कर कहा मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है उस पर किसी के समझाने का असर न होगा अभी तो जय जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे होंगे रूक्मनी सामने आकाश की ओर देख रही थी नीले आकाश में एक छाया चित्र सा नजर आ रहा था दुर्बल सूखा हुआ नग्न शरीर घुटनों तक धोती चिकना सिर पोपला मुंह तब त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति आनंद ने अगर मुझे मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जाएगा तो मैं आज उसे देने को तैयार हूँ लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही जाए तो क्या होगा प्राण देने के सिवा कोई और प्रत्यक्ष फल तो नहीं दिखता रुकमणी अभी वही छाया चित्र देख रही थी वही छाया मुस्कुरा रही थी सरल और मनोहर मुस्कान जिसने विश्व को जीत लिया है जिन महाशियों को परीक्षा का भूत सताया करता है उन्हें देश का उद्धार करने की ही सोचती है पूछिए आप अपना उधार तो कर नहीं सकते देश क्या क्या करेंगे रूपमणी की आंखें आकाश की ओर थी छायाचित्र कठोर हो गया था हाँ आज बड़ी मजेदार फिल्म है चलती हो पहले शो में लौट आए रुपनी जैसे आकाश से नीचे उतर कर आई नहीं मेरा जी नहीं चाहता आनंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा तबीयत तो अच्छी है रुक्मणी ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की हाँ तबीयत में क्या हुआ तो चलती क्यों नहीं आज जी नहीं चाहता तो फिर मैं भी ना जाऊंगा बहुत ही उत्तम टिकट के रुपए कांग्रेस को दे दो यह तो शर्त है लेकिन मंजूर कल रसीद मुझे दिखा देना तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं आनंद हॉस्टल चला गया जरा देर बाद रूपमणि स्वराज्य भवन की ओर चली रूपमनी स्वराज्य भवन पहुंची तो स्वयं सेवकों का एक दल विलायती कपड़ों के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था विशम्भर दल में ना था रुकमणी ने मंत्री के पास आकर कहा जी क्या आप बता सकते हैं विशम्भर नाथ कहाँ है मंत्री ने पूछा वही जो आज भर्ती हुए हैं। जी हाँ वही बड़ा दिलर आदमी है देहातों को तैयार करने का काम लिया है स्टेशन पहुँच गया होगा सात बजे की गाड़ी से जा रहा है तो अभी स्टेशन पर होंगे मंत्री ने घड़ी पर नजर डालकर कहा हाँ अभी तो शायद स्टेशन पर मिल जाएं। रुपनी बाहर निकल कर साइकिल से स्टेशन पहुंची तो देखा विशंभर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है रुपनी को देखते ही लपक कर उसके पास आया और बोला तुम यहाँ कैसे आई आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी रुपनी ने उसे सिर से पाव तक देख कहा कि तुमने क्या सूरत बना रखी है क्या पाओमी जूता पहनना भी देशद्रोह है विशंभर ने डरते डरते पूछा आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं रूपमणि ने स्वर को कठोर बनाकर कहा जी हाँ कहा तुम्हें यह क्या सूझी दो साल से कम के लिए ना जाओगे विशम्बर का मुंह गिर गया बोला जब यह जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बांधने के दो शब्द नहीं है रूपमणि का हृदय मसोस उठा मगर बाहरी उपेक्षा को न त्याग सकी तुम मुझे दुश्मन समझते हो या दोस्त तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रूपमणि? इसका जवाब रुकमणी मुंह से न सुनकर भी क्या तुम समझ नहीं सकती तो मैं कहती हूं तुम मत जाओ यह दोस्त की सलाह नहीं है रूपमणि। मुझे विश्वास है तुम हृदय से नहीं कह रही मेरे प्राणों का क्या मूल्य है जरा सोचो एम होकर भी सौ रुपए की नौकरी बहुत बढ़ा तो तीन चार सौ तक आऊंगा इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा जानती हो संपूर्ण देश का स्वराज्य महान कार्य के लिए मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बेहतर है अब जाओ गाड़ी आ रही है आनंद बाबू से कहना मुझसे नाराज ना हो रुपनी ने उसकी और आतुर नेत्रों से देखकर कहा मुझे भी अपने साथ लेते चलो विशम पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया तुमको आनंद बाबू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूँ आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हैं। रुपनी ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं परिस्थितियाँ उसे इस समय बाधाओं से मालूम हो रही थी वह भी विशंभर की बात स्वच्छ क्यों न हुई संपन्न माँ बाप की अकेली लड़की भोग विलास में पली हुई इस समय अपने को कैदी समझ रही थी उसकी आत्मा इन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी गाड़ी आ गई मुसाफिर चढ़ने लगे रुपनी ने सजल नेत्रों से कहा तुम मुझे नहीं ले चलोगे नहीं क्यों मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता क्या तुम समझते हो मैं इतनी विलासा सख्त हूँ कि देहात में रह नहीं सकती नहीं यह बात नहीं है फिर क्या बात है क्या यह भय है की पिताजी मुझे त्याग देंगे अगर यह भय हो तो क्या वो विचार करने योग्य नहीं है मैं उनकी बराबर भी परवाह नहीं करती। विशंभर ने देखा रूपमणि के चांद से मुख पर गर्वमय संकल्प का आभास था वह उस संकल्प की दृढ़ता से कांप उठा मेरी याचना स्वीकार करो रूपमणि, मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरी खातिर तुम्हे यह विचार छोड़ना पड़ेगा रुपिणी ने सिर झुका कहा अगर तुम्हारा यह आदेश है तो मैं मानूंगी विशम्भर तुम दिल से समझते हो मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारद करने जा रही हूँ मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है दृढ़ संकल्प है जाओ मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उस वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धांत आरोप चोट लगती हो मैं ईश्वर ऐसी तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूंगी रूपमणि के पास विशम्भर का एक पुराना रद्दी सा फोटो अलमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था आज स्टेशन से आकर उसने उसे उसे निकाला और उसे एक उसनेखमली फ्रेम में लगाकर मेज पर रख दिया दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रूपमणि उस पर टूट पड़ी विशम्बर का नाम देखकर वह गर्व से फूल उठी दिन में एक बार स्वराज्य भवन जाना उसका नियम हो गया जलसों में भी बराबर शरीक होती फिलहाल उसकी एक एक चीजे सब फेंक दी गई रेशमी साड़ियों की जगह गाढ़े की साड़ियाँ आई चरखा भी आया पर घंटों बैठी सूत काता करती उसका सूत दिन दिन बारीक होता जाता था इसी सूत से वह विशंभर के कुर्ते बनवाएगी इन दिनों परीक्षा की तैयारियाँ थी आनंद को सिर उठाने की भी फुर्सत न मिलती एक दो बार वह रूपमणि के पास आया पर ज्यादा देर तक बैठा नहीं एक महीना बीत गया एक शाम आनंद आया तो रुपमणी स्वराज्य भवन जाने को तैयार थी आनंद ने भवे से कर कहा तुमसे तो अब बात करना भी मुश्किल है रूपमणि ने कुर्सी पर बैठकर कहा तुम्हें भी तो किताबों से फुर्सत नहीं मिलती आज की कुछ ताजी खबर नहीं मिली स्वराज भवन में रोज रोज का हाल मालूम हो जाता है आनंद ने दार्शनिक उदासीनता से कहा विशंभर ने तो सुना देहातों में खूब शोरगुल मचा रखा है जो काम उसके लायक था आखिर उसे मिल ही गया यहाँ तो उसकी जबान बंद ही रहती थी वहाँ देहातियों में खूब गरजता होगा मगर आदमी दिलेर है आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं तुम्हें कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की फुर्स क्यों मिलती होगी विशम्भर ने देहातों में ऐसी जागृति फैला दी है कि विलायती का एक सूद भी बिकने नहीं पाता और न नशे की दुकानों पर कोई जाता है और मजा तो यह की अब पिकेटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब तो पंचायतें खोल रहे है आनंद ने उपेक्षा भाव ऐसी कहा तो समझ लो अब उनके चलने के दिन भी आ गए रुकमणी ने जोश से कहा इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है आनंद कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था पूरे परगने के लोग जमा होंगे सुना है आजकल देहातों से कोई मुकदमा ही नहीं आता वकीलों की तो नानी मरी जा रही है हाँ स्वराज का यही तो मजा है जमींदार वकील और व्यापारी सब मरे बस केवल मजदूर और किसान रह जाए रूपमणि ने समझ लिया आज आनंद तुलकर आया है उसने भी जैसे आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा तो तुम क्या चाहते हो जमींदार वकील व्यापारी गरीबों को चूस चूस कर मोटे होते जाएं और जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जबान तक न खोली जाए तुम तो समाज के पंडित हो क्या किसी अर्थ में यह व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है आनंद ने गर्म होकर कहा शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा हाँ उसका रूप भले ही बदल जाए रूपनी ने आवेश से कहा अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यही स्वार्थान्त बना रहे तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली आरोप लिए हुए है उन्ही बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी की वे विदेशी नहीं स्वदेशी है कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए मैं समाज में ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूं जहां कम से कम विषमता को आश्रय न मिल सके यह तुम्हारी निज कल्पना होगी तुमने अभी इस आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं न पढ़ा है न पढ़ना चाहता हूं राष्ट्र की कोई बड़ी हानि इससे न होगी तुम तो जैसे व रही ही नहीं बिल्कुल काया पलट हो गयी हो सहसा डाकी ने कांग्रेस बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया रूपनी ने अधीर होकर उसे खोला पहले शीर्षक पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा छा गया अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक उठा विषम पकड़ लिए गए और दो साल की सजा हो गई। किस मामले में सजा हुई रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी वही पकड़ा है मैंने तो पहले ही कहा था दो साल के लिए जाएंगे जिंदगी खराब कर डाली रूपमणि ने फटकार लगाई क्या डिग्री ले लेने से ही आदमी का सारा जीवन सफल हो जाता है सारा ज्ञान सारा अनुभव पुस्तकों में ही भरा हुआ है मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विषम को दो सालों में हो जाएगा उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हे दो सौ में भी न होगा अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन है पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते तुम ये कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है और हमसे कुछ नहीं हो सकता लेकिन जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ बनाना मुझसे सहा नहीं जा सकता विशम्भर के इशारे पर आज लाखों आदमी सीना खोल कर खड़े हो जाएंगे। तुम्हें है जनता के सामने खड़े होने का हौसला जिन लोगों ने तुम्हे पैरों के नीचे कुचल रखा है उन्ही की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों आरोप जान दे रहे हो तुम इसे अपने गौरव की बात समझो मैं नहीं समझती तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई हो अगर सच्ची और खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो मेरा दोष नहीं है आज विशम्बर को बधाई देने के लिए जलसा तो जरूर होगा क्या तुम उसमें जाओगी जरूर जाऊंगी बोलूंगी भी और कल रानीगंज भी चली जाऊंगी विशम्भर ने जो दीपक जलाया है वह मेरे जीते जी बुझने ना पाएगा अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया है पूछ लूंगी और वह तुम्हें अनुमति दे देंगे सिद्धांत के विषय में अपनी आत्मा का आदेश सर्वोपरि होता है अच्छा यह तो नई बात मालूम हुई ये कहता हुआ आनंद उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे के बाहर निकल गया उसके पैर इस तरह लड़खड़ा रहे थे कि अब गिरा तो तब गिरा सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा